अग्रे से सेन्तया सी वैदिक नोक्त कश्चन ईजागमो नवीन अतः सकारादीना प्रत्याम तदव प्रत यम तदृद्धनों से वर्जि सर्वेगम विशेषाग्रे सिच् सिु चीले लुंगे अतः सकारादीना प्रत्याचारो भेद किंत ते असिचि उक्त अतः सकारादीना प्रत्याना उक्त सिचि न प्रवर्त अत अत्र विशेष लिंग सिचोरात्म पदेश वृंग वृंगो ऋकारातेभ्य धातुभ्यो वायुागमो लिंगि सिचि चात्में पद पे लिंगी उक् सीयुट प्रत्याश्रहण होती आशीर्तीयुट सो सेठ परस्म पदे तो याषुट होती तस्गमो नवलादित अत उच्यतेत ग्रहण क्रिएत वृंगअय वृंगगमो अवृतम आवृत स्त्री धातोः आस्तीष्ट वृङ्धातो वृञ्धातो अथ च दीर्घ ऋकारान्तानां धातूनाम् इडागमो वा क्रियते अनेन सूत्रेण लिङ्गि सिचि सिच् इति उदाहीयते किन्तु परस्मैपदे नित्यं भवति इदागमः अवारित् अस्तारीत् सिच् प्रत्ययस्य परस्मैपदे निगमो आत्मने पदे भवती। अंजे सिचो पदागमो सिचि धा शिचो निजु अय धा उदिवास्त अ सिंि अमती ऋतश इसका उशिगा में गए इसका ऋतगा सिचो ऋदा धातू वर्तस्व रहा स्त्री अय धा स्त्री आच्छादनेस्मा लिंग सिचो व इवती ठ मध्ये धाव धातुपाठ मध्ये एतौ अनुदात्तौ धूय् इति वेट् स्तू सु एतौ अणितौ द्वौ अनितौ एकः वेट् एते सर्वे अत्र सेटः क्रियन्ते एभ्यः सिट् एभ्यः परस्य सिच इति स्यात् परस्मै पदेषु स्तु अस्तावीत् सु असावीत् धूय् अधावीत् धूय् अधावीत् सीयु प्रत्ययः कृते विजागम विशेषः उच्यते लिङ्ग सिचोरात्मने पदेषु अथ च ऋतश्च संयोगादेः द्वे सूत्रे अत्र प्रवर्तेते लिङ्ग सिचोरात्मने पदेषु अस्य सिचि उदाहरणम् उक्तम् लिङ्गि विशिष्ट वरिशिष्ट इति विजागम विकल्पो भवति दीर्घ निकारान्तानाम् मध्ये स्त्री आच्छादने इति धातुर्वर्तते त्रीशिट आदा संयोगादेद प्रत्ये प्रत्ययो अत स्त्रीटि प्रत्यय विशेष उच्य सन अय प्रत्यय सकाराद सनिक ग्रह से कथ्य से त्य सदागम प्रकमे शनिग्रहगुहधा गुहधा उगतेभ्य सै ग्रह अय धा धातुपाक मध्ये उदत् अथ चेठ किंतु सनिरागमो ग्रह जिघुक्षति गुहअ अयम धातु उदीवा भू अयम धातु, धातु पाठ मध्य ये सी ऊकाराता उदत्ता अन्त्यए उगंता अतः ग्रह जिघुक्षति गुह जिघुक्षति भू बुभूषति ये भी ते सर्वे सी उगंता उसे अस्वता दीर्घंताक प्रत्याह मध्ये ये सीन सामना मध्य पथिता त्र सहण अतः ह्र उन्ता दीर्घ उाता ह्रस्व ऋ दीर्घाता एते सर्वे सर्व धातव स किंत अग्रे सूत्र वर्त इच सन वृंग व्रीभ्याच्च सन इट व्याद्र निषिध्यते तद्र विवरिशते. व्रृंग बुबूर्षतिवरीशतेम व्रीत्री बुबूर्षति विवरिषते त्रि अयं धातु तरणप्लवनयोः सेड् अस्ति अस्य भवति अत्र विकल्पः तितरिषति तितरिषति तितर तितर अत्रापि इडागमो विकल्प्यते इत्थञ्च ये सन्ति उकारान्ताः ते सनि अनिता भवन्ति किन्तु ये सन्ति रिकारान्ताः तत्र इच् इत इति विशेष्यते ृङ् ब्रिञ ब्रिङ् व्रीञ एतौ वेटौ दीर्घ ऋकारान्ताः सर्वे वेटः अथ च ये अवशिष्यन्ते ह्रस्व ऋकारान्ताः ते भवन्ति अनिटः चिकीर्षति इत्यादौ चिकीर्षति जिहीर्षति ह्रस्व रिकारान्तानां मध्ये व्रिङ् व्री एतौ वेटौ अन्य रिकारान्ताः अनिटः दीर्घ ऋकारान्ताः सर्वे वेदः भवन्ति सन् प्रत्यये परतः यत्र कुत्रापि सूत्रे सनि इति उच्यते इडागमे तेषा संग्रहो विधेय सं इच शनिवार शन उच्यते शग्रहगुह सनच्य अग्रे सनी व्रज दबू स्वी यूनु भरपना सनीति्य धाभ्यबंतेभ्य रहादेभ्य सनवा अयम इवंत दिव इत वर्तन इव दिव सिव षिव स्रिव एतव इवंता पर इलागमो दुध्यूषति दिदे विशति ऋध अर्दिधीषतिर्सति भ्रज बिभ्रजिषति बिहर्क्षति दु दिदंषतिसतिश्रैषति ्रीषति स्विस्वरिशति सुसूर्षति यु युयविशति युयूषति प्रोनुषति भ्रि बिभृति जीप्सति सन् अग्रे सन पति दरिद्राणसख्यानम वाधिक वर्त धा वायुगागे सन तिनिशति पत पिपतिशति पित्सति दरिद्रिदरिद्रिशतिद्र सेसिची छुत छ्रृद नृत यत सन उच्यतेवृत्ति ये तस्यापि अत्र प्रवृत्तिर्भविष्यति से सिचि अत सिज भिन्नाम् इदं सूत्रं सिज भिन्नानां सकारादि प्रत्यानां कृते वर्तते अतः सनि प्रवर्तते कृत छ्रुत छ्रि तृत नृत एभ्य परस्य सादे राधातुकस्य वायजागमो भवति अतः कृत चिकृत्सति चिकर्तिषति चित्रिचर्तिषति चिच्छ्रित्सति चिच्छर्दिशति तितृत्सति तितर्दिशति निनृत्सति निनर्तिषति गमेट परस्म पदेश सूत्रम सादेरा धातुक इडागमो अम धास्म पदे अतः परस्पिषति आत्मनेदिजिते अथ चादेशो गम वर्त इंग धा स्थने वर्ततेमाश त्री इगमें कृते जिगमंसते श्चतुः एतत्सूत्रमपि एत सकारादीनाम् अधातुकानाम् कृते वर्तते अतः अत्र परस्मैपदेगमो न भवति सनि आत्मनेपदेष्यते स्यंद शिष्य शिष्य दिशते चुप पर जागमो नत्मने पदे सन चिक्मी पूज वशा सन अच्छे सन भवत् सूत्रे सकारादेहत् तदा तूत्र प्रवृत्ति सन स्मिध धा पूङ् रि अञ्जु अश् एभ्यः परस्य सम्प्रत्ययस्य इच् स्यात् रि अरिषति रि धातु अयम् ह्रस्वृकारान्ता अनिट् वर्तते उपदेशावस्थायाम् अनित अनेन उदागमः क्रियते एवमेवस्मि अयमपि अनिट् अरिषति सिस्मयिषते अञ्जु अयम् धातु वेट् अत्र नित्यम् इच् क्रियते अञ्जिजिषति अशु अयमपि वेट् अस्यापि नित्यम् इच् क्रियते सनि अशिशिष्यते पूङ्ग अयं सेट् हृदागमे इत्युक्ते पूञ्धातोहि न भवति अतः पूञधातोः किश्चादिगणमध्ये तत्र सन्ति पञ्चधातवः एषा पञ्चधातूनां सनि इडागमो भवति एते सर्वे इडविधियते अत्र उपदेशावस्थायाम् अनीतः पञ्चधातवस्सन्ति क्री ग्री। द्वयो अन्ते वर्तते दीर्घरिकारान्तानां धातूनां कृते सूत्रं वर्तते इट् सनि वा दीर्घ ये धातवः तेषां कृते सनि इड् विकल्प्यते तिरिषति तितीर्षति इति उक्तम् अतः अनयोः कृते इडागम विकल्पः उक्तः अत्र विकल्पम् बाधित्वा नित्यम् इड् विधीयते चिकरिषति जिगरिषति अथ ये त्रयो धातवः सन्ति द्रिङ् धृ पृच्छत् एते अनुदात्ता संति अनितः। दिधरिषते, प्रच्छ एपदेश अदत्ता सगमो विधीये दृ दिधरीशते धृ दिधरीशते अव स्त वेटौस नाम कृते अने्ध धातूना इधीय वेड धातूं क्र नृत्यं विधीये